मंदती उप उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय बैतख्य प्रकरण का कारिका देख रहे थे निस्तुतिर निर्नमस्कार निस्पाकार एवं चलाचलिकेत यतिर यात्री छिको भवे तो ये निध्यासन काल में अर्थात तो उत्तर काल में तो स्वाभाविक रूप से यति का ऐसे स्वभाव हो जाना है निष्ठुतिर किसी का स्तुति करने का नहीं है निर्नमस्कार निशोधाकार कोई श्राद्ध इत्यादि कर्म आगे उसको करने का नहीं है चला अचल निकेत अचलनिकता आत्मा अर्थात उसी में उसका स्थिति है भ्रमाकारि हो करके, अथवा जिस समय में कोई व्यापृत होता है भोजन आदि क्रिया के लिए उस समय में चल नहीं शरीर वो उसका आश्रय हो जाता है या तो शरीर में आश्रित होकर के कोई व्यापार अथवा आत्मा में ब्रह्माकार वित्ती में वही दोनों उसका आश्रय उसके बाहर और नहीं है फिर यतिर यादृिको भवेत थे अर्थात शास्त्र विहित शास्त्र में अनुमति दिया गया जो प्रयत्न उससे अतिरिक्त प्रयत्न और नहीं करना उतने प्रयत्न शास्त्र विहित प्रयत्न शास्त्र अनुमत प्रयत्न से जितना हो जाए उतने में ही जीवन यात्रा चलेगा ठीक है। तथा भी जीवता क्वा स्थातव्या आश्रय उद्देश्य प्रवृतिर आवश्यकवाद जड़ सादृश्य मेरी आशंका ठीक है वो परापर देवता का स्तुति नहीं करेगा श्राद्धादि क्रिया नहीं करेगा किंतु जब तक जीवन है क्वाप स्थातव्यवाद कहीं तो रहेगा घर तो चाहिए तो आश्रय उद्देश्य प्रवृत्तिर आवश्यक घर बनाने के लिए तो चाहिए तो चाहिए जड़, जड़ जैसा कैसे चलेगा तो इसलिए कहते हैं मंत्र ए श्लोक में कहा चला चलो नीचे तो शरीर ही उसका सबसे बाहर आश्रय है उससे बाहर उसका कोई आश्रय नहीं है शरीर का बाहर जो आश्रय हो शरीर का आश्रय वो अर्थात तो कोई आत्मा का आश्रय नहीं है टीका में चल चलम चलम चला चले ते निकेतो निकेतो अर्थात आश्रय बीच में दे दिया यश आश्रय स तथा तो अंत में निकेत का अर्थ कहते हैं आश्रय विग्रह हो गया चला चलो निकेत इसका विग्रह देते हैं चला चले चलम चलम चला चले ते निकेतो निकेतो निकेत अर्थात आश्रय यश स चलाचल निकेत स तथा इतिहाव तो सन्यासी का यही है चला चलो इतने दूर तक ठीक है घर का तो बात नहीं है चला चलो निकेत हो गया किंतु पूर्व पक्ष कहते तथा कौपिन तो आच्छादन असन पानादि देह स्थिति प्रयोजक अपेक्षा प्रवृत्ति द्रव्या नीदूषो जड़तुल्यता आशंका आऊपीन तो आच्छादन असन पान ये चाहिए कौपिन चाहिए अच्छादन वस्त्र चाहिए आसन भोजन चाहिए पान ये सब चाहिए तो ये सब देह स्थिति के लिए आवश्यक है प्रयोजक देह स्थिति के लिए ये सब प्रयोजन है इनका इसके अपेक्षा से प्रवृति द्रव्य तो घर के लिए प्रवृत्ति नहीं करेगा किंतु शरीर रक्षा के लिए ये सब के लिए तो प्रवृति करेगा अगर करेगा तो फिर न विदुषो जड़तुल्यता विद्वान जड़ जैसा कैसे हो जाएगा इसके लिए उत्तर देश लोक में भवे यादृक हो जाए यादृष्छिक एक नंबर टिप्पणी कलम लोग देखे थे शास्त्र अनुमत प्रयत्न व्यतिरेक यदृक्षा शास्त्र में जो अनुमत नहीं हुआ है वो गया शास्त्र अनुमत उस प्रकार की प्रयत्न व्यतिरिक्त शास्त्र में जो अनुमत है उतना ही करना उससे यहाँ शास्त्र में जितना अनुमत है उतना करना ऐसा नहीं कह रहे हैं शास्त्र में जो अनुमत है उसको नहीं करना शास्त्र में जितना अनुमत है सब करना आवश्यक नहीं है अगर हम उससे कम चल पाते हैं क्यों सब करना तो इसलिए कहते हैं अनुमत को नहीं करना ये हो गया यदृक्षा तया तो संतुष्टो या दृक्षिक अर्थात शास्त्र से कभी भी बाहर नहीं होना है यदृक्षा लब्ध मात्रे नजात अलम प्रत्ययत यदृक्षा लब्ध अर्थात शास्त्र अनुमत प्रवृत्ति नहीं करके जितना प्राप्त हुआ उतने में अलम प्रत्यय ठीक है यही चलेगा इसमें इस प्रकार की ये बुद्धि रखना शास्त्र का जितना जितना हम स्वीकार करते हैं करते समय जब थोड़ा बहुत दुख होता है ये दुख होने का समय में हमको ये शरीर मनोबुद्धि इत्यादि से हटने का सामर्थ्य मिलता है जब हम एक पर्श्व में शास्त्र रहा दूसरा पार्श्व में हमारा पीड़ा रहा हमको कष्ट हो रहा है इधर शास्त्र कहता है जब हम शास्त्र के अनुसार चलते हैं ये पीड़ा को हम सहन कर लेते हैं करने का समय में अर्थात हम शरीर मन बुद्धि से हट पाते हैं ये हमसे अलग है ये तो उसका जैसा धर्म है ऐसा रहेगा हमको तो शास्त्र के अनुसार ही चलना है जितना जितना हम शास्त्रीय हो जाते हैं उतना उतना हम शरीर मन बुद्धि से ये अलग होते हैं इसलिए शास्त्र के अनुसार ये चलने और शास्त्र के अनुसार चलने से ही शास्त्र से जो ज्ञान होना है वो होगा शास्त्र के विरुद्ध होने से नहीं होगा कैसे निषेध कर्म निषेध है तो दूर हो गया मतलब उसको तो मतलब शास्त्र में जो अननुमत हो गया उसको तो करना ही नहीं अनुमत अर्थात वही निषेध तो निषेध तो कर्म तो करना ही नहीं है किंतु तो जितना विधान किया गया है उतना सब करना कहते जरूरत नहीं जैसे सन्यासी के लिए क्या कहा गया कि पांच घर में जाना नहीं तो सात घर में जाना अगर एक घर में एक रोटी मिलने से उसको चलता है क्यों पांच घर में जाना तो इस प्रकार कहते हैं जो विधान है उसे अतिरिक्त तो करना ही नहीं है तो जो विधान है उसने भी सब करने कोई में चले। यहां तो इस लोक का कोई आवश्यक नहीं श्लोक का विचार हुआ टीकाकार कर दिए आगे भाष्य के लिए कहते के हैं टीका में आकांक्षा पूर्वकम पूर्वार्धाक्षराणी ब्याचे आकांक्षा पूर्वक पहले अर्थात आगे श्लोक क्यों आ रहा है उसके लिए आकांक्षा दिखा करके भाष्य का का पूर्वार्ध में जो अक्षर है उसका व्याख्यान करते हैं भाष्य में कयाचर लोकम आचरेत पूर्व श्लोक में कहा गया जड़बद लोकम आचरित अद्वैतम समन प्राप्त जड़ब तो अभी कहते हैं कि जो लोक में जड़ जैसा आचरण करेगा कैसे उसका आचरण होगा ये जड़ आचरण कैसे है उसके लिए कहते हैं सर्व स्तुतिमस्कारादीसर्म वर्जिता स्तुति नमस्कार इत्यादि ये सारे कर्म वर्जिता सन्यासी के लिए निधिध्यासन में रहने वाला सन्यासी के लिए सारे कर्म वर्जिटीका वर्णश्रभिमानकर्मसु वर्तमान से कथम इद विशेषण आशंक्य आह वर्ण आश्रम में अभिमान करके उस उस वर्ण आश्रम के लिए जो जो कर्म कहा गया वो सब कर्म करता हुआ ये विशेषणों को कैसे रख पाएगा कि स्तुति नमस्कार सारे कर्म वर्जित हो जाएगा अपना आश्रम कर्म करना पड़ेगा ये कैसे हो जाएगा ऐसे आशंका करके भाष्य में उतर देते हैं स्तुति नमस्कार आदि वर्जित सर्व कर्म वर्जित आगे कहते हैं त्यक्त सर्ववाहेषण प्रतिपन्न परमहंस इति अभिप्राय सारे बाह्य ऐसा का त्याग हो गया उत्तरे ये कुछ नहीं है नहीं है तो फिर उसको स्तुति नमस्कार ये सब करने का कोई आवश्यक ही नहीं है त्य तो सर्ववाहिष्णा एक ही मात्र और ईषणा रहा ऐसणा रहा की कैसे मुख्य हो जाए ज्ञान में कैसे निष्ठा बन जाए यही एक मात्र ऐसा बाकी और कुछ नहीं है टिका में परमहंसस्य परिब्राज्य ज्यम प्रतिपत्म अशक्यम अप्राणिकेत श्रुतिस्मृति परमहंसस्य परमहंस पारिव्राज्य कहा दिया यति यद तो फिर भविव्रजन कें निदिध्यासन काल में भी अर्थात ये और बहुत ज़्यादा गोष्ठी में नहीं रहना है निदिध्यासन काल में लेकिन गोष्ठी में रहेगा तो व्यवहार होता है तो उस समय में उससे भी हट जाए परमहंस पारिव्राज्य पूर्व पक्ष कहता है कि परमहंस पारिव्राज्य को अर्थात जो पारिव्राज्य जीवन ये नहीं जी सकता है क्योंकि ऐसे कोई प्रमाण नहीं है पारिव्राज्य करना इसलिए कोई प्रमाण ही नहीं है परमश से पारिव्राज्य क्योंकि ऐसे कोई पारिव्राज्य चीज ही नहीं है सिद्धांतिकता के नहीं ऐसा बात स्मृति सिद्धत्वाद श्रुति में भी पारिव्राज्य का कथन हुआ है और स्मृति में भी भाष्य में इसको देते हैं एतम वे तम आत्मा विदिव ब्राह्मण भिक्षाचार्य पुत्रषणायास वित्ते लोके शाया बिथा अथ भिक्षाचर्य चलती इस प्रकार के पूरा मंत्र है एतम भि तम विदित्वा तो आत्मा को जान करके विदित्वा अर्थात परोक्ष रूपेण जान करके आगे लोकेष्णा वित्तेषणा पुत्रेशणा ये सारे बाह्यषणा से उठ करके भिक्षाचर्य चलनती केवल भिक्षाटन उसी में ही अर्थात जितना मिल जाए उतमें ये ये प्रमाण देते हैं ठीक है टीका में विदित्व आपातिक वेदनम उच्यते जो मंत्र में कहा गया ना एतम वे तम विदित्वा विदित्वा का अर्थ कहते हैं आपातिक वेदन आपात वेदन आपात वेदन अर्था परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान होने से तो निश्चय हो जाएगा तो ये आपातिक वेदन तीन नंबर टिप्पणी आपातिकमीति अप्रामाण्य ज्ञान आस्कंदितम इतिथ अर्थात ग्रस्तम इति आवत। अप्रामाण्य ज्ञान से आस्कंदितम आस्कंदितम अर्था संश्लिष्टम उसको ऐसे अभी विधि मतलब वेदन अभी उसके ऐसे हुआ है जिसमें अप्रामाण्य का संसर्ग है इसका अर्थ संशयादिग्रस्तम अभी निश्चय नहीं हुआ है पूरा निश्चय हो जाएगा तो फिर उसके लिए कोई विदित मतलब लोकेशणा बीतेषणा ऐसे वित्थान करके रिक्षाचारी हो सबका कोई फिर बात ही नहीं है, है। तो ये अर्थात इसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं परोक्ष ज्ञान के बाद ही जाकर के आगे फिर अपरोक्ष ज्ञान के लिए ये सब विधान किया जा रहा है सारे शास्त्र परोक्ष ज्ञानियों के लिए ही है अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो ये जो परोक्ष ज्ञान हुआ इसको आपात वेदन कहते हैं ये व्युत्थान का हेतु है परोक्ष ज्ञान होने से फिर आगे तस्मिन अच्छा आगे ये का उदाहरण दे दिए पारिव्राज्य है और स्मृति का उदाहरण देते हैं भाष्य में ये गीता है गुनरावृत्ति ज्ञान निर्धतचन है तदु तदात्मन त तत्परायण हाँ, सब तत् सब परमात्मा ब्रह्म लेना है तदबुद्धय तस्मिन् बुद्धि इसी प्रकार की तदात्मान तस्मिन् आत्मा ये सम आत्मा अर्थात अंतकरण उसका उन्हीं में ही लगा है तनिष्ठा उसी में ही निष्ठा है तत्परायण उसी का ही सर्वदा चिंतन मनन ये स्मृति है टीका में इसको कहते हैं तदबुद्धय के लिए तस्मिनेव एवं परस्मिन वस्तु विषयांतरे व्यावृता बुद्धि तथा तस्मिनेव तस्मी अर्थात परस्मिन परमात्मनि वस्तुनि वस्तु अर्थात ब्रह्म पर ब्रह्म में जिनका बुद्धि है बीच में कह दिए विषयांतरेवृता अन्य विषय में बुद्धि नहीं जा करके पर में ही जिनका बुद्धि लगे रहेगा वोगे तदबुद्ध निधि ध्यास काल में ऐसा होना है तो हमको देखना है भाई हमको अंतर से व्यावृत होकर के हमारा बुद्धि कितने समय पराक्रम में रहता है तो दिन में अगर हम चार छः घंटा शास्त्र में रह पाते हैं तो भी बड़ी बात है और एक दो घंटा महीना कर लेते हैं ठीक है तो बाकी कितने समय हमारा चला जाता है अन्य में तो यहाँ कहते हैं कि विषय विषयांतरे भ्यावृता बुद्धि पर वस्तुनीय रहना है तो कितना हमारा ये बढ़ता है ये ध्यान देना पड़ेगा तो पिछले साल हम कितने समय कर पाते थे ये साल कितने समय कर पाते हैं और शास्त्र जैसे कहते हैं ऐसे ही चलने से ही होगा तो शास्त्र के अनुसार नहीं चल के हम अन्य रास्ता में चल करके शास्त्र जो चीज को कहता है उसको तो प्राप्त तो नहीं कर पाएंगे इसलिए बहुत महत्व इसमें देना है जैसा कहता है ऐसे चलेंगे विघन तो आएगा कि वो हो, ये प्रारब्ध है उसको अतिक्रम करके चलना है ये हो गया तदबुद्ध अर्थात विषय अंतर से बुद्धि हटे तो ये बार बार विषय का विचार करना है बुद्धि विषय किस लिए जाता है वहाँ का राग हटाना पड़ेगा बहुत समय में देखेंगे आपको उसका कोई फल नहीं हो रहा है किन्तु तो संस्कार इतने प्रबल है की आपको बिना बोले वो चला जाता है उधर मान चला जाता है तो अर्थात उपासना भी जो करेंगे उपासना तो चित्तों का एकाग्रह करने के लिए पहले अगर चित्त बहुत बहिर्मुखी है तो हम स्थूल उपासना करते हैं प्रतिमा उपासना करते हैं थोड़ा जब चला आगे आगे फिर मतलब थोड़ा एकाग्र होगा तो आगे हम जप स्त्रोत्र आदि करेंगे और थोड़ा एकाग्र होगा तो मानस पूजा कर सकते हैं और एकाग्र होने से विचार कर सकते हैं इसलिए कहा जाता है प्रथमा प्रतिमा पूजा मध्यमा जप स्त्रोत्र आदि मध्यमा प्रतिमा पूजा हम शिव जी से जल चढ़ाते हैं बिलोपुत चढ़ाते हैं उपासना करते हैं पूजा करते हैं ये सब ठीक है ये प्रथमा स्थिति है उससे ऊपर होगा अगर हम जपस्त्र आदि करेंगे अग्न पाठ करेंगे रुद्री पाठ करेंगे ये उससे ऊपर है और उत्तमा मानसिक पूजा अगर मानसिक पूजा कर पाएंगे उत्तम किंतु हम सोचेंगे कि हम तो अभी प्रतिमा पूजा कर रहे हैं सीधा मानसिक पूजा करेंगे करके एक दिन देख सकते हैं जप स्त्रोतरादि वर्षो वर्ष करेंगे तभी मानसिक पूजा संभव होगा नहीं तो एक आप मतलब पहले सोचेंगे कि गंगाजल अभिषेक करेंगे अभिषेक करके आगे फिर आप और कुछ पैह दुग्ध इत्यादि से अभिषेक करने से पहले बीच में देखें गया कि मन तो इसको करते करते अर्थात जप स्त्रोतरादी जो लोग वर्ष वर्ष करेंगे तभी वो लोग मानसिक पूजा कर सकते हैं और मानस पूजा करने के बाद ये भी मन जब बहुत एकाग्र होगा तभी तो जा करके वो विचार में प्रवत्व तो हो पाएगा मानस पूजा के समय में विचार में प्रवत्व तो हो सकता है आगे फिर सोहम भावो तमो तमा ऐसे कहा गया हमको देखना है हम कौन सा स्तर पे चलते हैं इसलिए जप स्तोत्र आदि पाठ करना ये बहुत जरूरी है यह कैलाश का परंपरा में जो भी एक एक लगाया गया है ना कड़ी में ये सबका इतना ज्यादा महत्व है करने से पता चलता है इसका कितना महत्व है नहीं करने से तो लगता है ठीक है जैसे कहेंगे डेढ़ घंटा रोज बक बक करना है शाम को तो उसका फल पता नहीं चलने से इस प्रकार हम कह देते हैं जब करते हैं वर्ष वर्ष करते हैं तब तो फिर पता चलता है तो ये करना ही पड़ता है तभी तो जाकर के तदबुद्ध बुद्धि ये आगे कहते हैं तदातमानस उसके लिए टीका में कहते हैं तदेव परम वस्तु आत्मा निरुपचरित स्वरूपम येसा ते तथा उच्यते तदेव परम वस्तु वही परमात्मा आत्मा वस्तु आत्मा, आत्मा। निरुपचरित कोई उपचरित आत्मा गौण आत्मा शरीर मनोबुद्धि इत्यादि वो सब नहीं लेना है निरुपचरित आत्मा स्वरूपम ये एक खिड़की बंद कर दीजिए वो दरवाजा और खिड़की बंद कर दीजिए थोड़ा गर्मी होगा थी तो होने दीजिए ये, ये बड़ा वाला है। ताकि थोड़ा शब्दों कम होगा देखिए धीरे धीरे धर्म का आचरण कहा पहुंचता है तो हमको कितना इसे बच कर के चलना है अच्छा ठीक है वो भी चा, चा, कुछ तो करते हैं बिल्कुल दुष्कर्म में प्रवृत्त होने से बेहतर है कुछ तो करते हैं। तदेव पर आत्मा निरुपचरितम निरूपचरित कहते हैं उपचार गौण प्रयोग आत्मा शब्द तो गौण प्रयोग हो जाता है शरीर में अंतकरण में उसको नहीं लेना है शुद्ध आत्मा जो है स्वरूपम ये अर्थात वही निरुपचरित जो पर है वही जिनका स्वरूप है अर्थात मैं तो वही हूँ इस प्रकार के सही तो हो गया है। जो श्लोक दिया था तदात्मा तो आगे है तनिष्ठा तो उसके लिए टीका में कहते हैं तस्मिन एवं परस्मिन आत्मा निष्ठा निश्चय ने स्थिति शांत तथा तो पर आत्मा में निष्ठा निष्ठा अर्थात तो पहले चित्त में निश्चय कर लेना है यही मतलब अंतिम स्थिति है और उसमें फिर चित्त को लगाना भी है नहीं तो निश्चय एक बार कर लिया फिर चित्तों को छोड़ दिया ये नहीं चित्त निश्चय करके उसमें लगाना है स्थिति ये निश्चय स्थिति स्थिति भी होना चाहिए ते तो आगे कहा तत्परायण टीका में तदेव तो आत्मभूतं परम वस्तु परम परागतिर ये ते तथा यही आत्मभूत जो आत्म परम वस्तु आत्मभूत कहते है परमात्मा हमारा स्वरूप ही है वही परम अयनम वही हमारा परागति परम अयनम अयनम अर्था गति परागति गति अर्थात यहाँ कर्मणिक गम्य ते गति ये तथा वही स्वरूप ही हमको अंतिम में प्राप्त कर लेना है उसी में स्थिति हो जाना है, जब एक बार स्वरूप का अनुभव होता है फिर आगे रुचि उसमें उसमें बढ़ता है यही तो हमको पहुंचना है उसी में अधिक अधिक स्थिति बना है तत्परायणा आगे भाष्य में कहा तत्परायणा इत्यादि स्मृत है आदि आदि आदिश्देन टीका में आदिशब मनसा पुरे नब नब पुरे देहि देहि सुखम बसी नवद्वार नुर्न न पुरे देहि न कारयन सर्व कर्माणी मनसा मनसा संखम आस्ते ऐसे श्लोक है सारे कर्मों को मन से संन्यास करके कर्म को सन्यास कर दिया किंतु तो फल को चाहता रहेगा वो नहीं है फल तो कब का छूट गया फल छूट जाने के बाद केवल निष्काम होकर के कर्म करता है आगे फिर कर्म का भी सन्यास कर देना है इस प्रकार की संस्ते सुखम बसी कहाँ रहेगा कहते नव द्वार पूरे कि तो ये जो शरीर है नव वाला ये पूरा है उसमें जो न कारयन तो हमारा स्वरूप मैं जो वास्तव हूँ उसके द्वारा कुछ नहीं होता है वो तो निष्क्रिय है निर्गुण है इस प्रकार की तो ये भी सब श्रुति कहते हैं कि अर्थात पारिव्राज्य परमाश परिब्रज्य अर्थात परमात्मा में सदा स्थिति ये संभव है आगे ठीक कदा पुनः चलो देहो विदुषो निकेतो भवती तत्राह ये हो गया और चलो देह आत्मा में स्थिति हो गया ये जो चलो देह है ये विद्वान का निकेत तो उसका घर कब बनता है भाष्य में चलम शरीरम प्रतिक्षणम अन्यथा भावत ये शरीर जो है उसको चल निकेत तो कहा गया क्यों ये शरीर प्रतिक्षण अन्यथा भाव प्रतिक्षण ये बदलता रहेगा शरीर ये कभी एक रूप नहीं रहेगा कभी लगेगा की दो दिन से स्वस्थ चलता है बढ़िया चलता है पाठ ठीक समझ में आता है ठीक बुद्धि में भी बैठता है तो किन्तु तृतीय दिन, दिन देखेंगे सुबह से तो, गया। <laughs> तो उस दिन लगेगा आज का दिन तो कैसे शाम तक तो पाप हो जाए पूरा <laughs> तो ये होता है कहते हैं प्रतीक्षण अन्यथा बाबा अचलम ये हो गया चल शरीर और अचल शरीर क्या है कहते हैं अचलम आत्म और कब चल शरीर में रहता है कहते कदा यदा कदाचित भोजन आदि व्यवहार निमित्त व्यवहार के चलते कभी आत्मनो मन्यते यदा आगे तदा तदा तथा तो हो गया ना आश्रय तदा होना चाहिए तदा चलो दे हो। तो नहीं दो चाहिए तदा चलो देहो निकेतो स्वयं एवं यलाचल निकेतो विद्वान न पुनर्बा विषयाश्रय यदा कब वो चल देह में रहता है उसके लिए कहते हैं कदाचित भोजनादिव्यवहार निमित्त से अपना स्वरूप जो है आकाशवत अचल रूप आत्मतत्व तो ये वास्तव हमारा स्वरूप है आत्मनो निकेतम आश्रयम यही हमारा वास्तव आश्रय है निकेत अर्थ आश्रय ये हो गया हमारा अचल आश्रय ये आत्मस्थिति को विस्मृत इसका विस्मरण करके अहमिति मन्यते ये जो शरीर है उसको अहम ऐसा मानता है यदा तदा चलो निकेत हो जाता है चलो अर्थात देह देह निकेतो यश स्वयं चला चला निकेत एक तो अचल निकेत हो गया और जब व्यवहार में जाता है तो चलो निकेतन व्यवहार कहते हैं भोजन आदि व्यवहार इतने ही व्यवहार बहुत ज्यादा नहीं चला चला निकेत विद्वान न पुनर् बाह्य विषयाश्रय तो अर्थात चलो निकेत में चल करके और बहुत बाहर जाकर अर्थात निकेत और शरीर से और बाहर को कुछ अपना घर बना लेना वो सब नहीं है बाह्य विषय में आश्रित तो हो जाना ये नहीं है अंतिम आश्रय है शरीर इसलिए भगवान भाष्यकर इसमें विवेक चूड़ामी में कहते हैं अहंकारादि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पिता स्वस्वरूपावोधे नोक्त इच्छा मुमुक्षुत्व ऐसा कहते हैं मुमुक्षुत्व का अर्थ हो गया ये बंध से मुक्त हो जाना और बंधन कौन है कहते अहंकार आदि देहांत इतने हो गए अज्ञान से कल्पित तो इतने ही बंध हैं अंतिम बंध हो गया देह देह के आगे और बंधन नहीं है देह के आगे और बंधन नहीं तो भगवान तो साधक कोटि में फिर नहीं है तो इस प्रकार के तो ये सब यही कहते हैं चला चला नहीं कहता अर्थात हमारा जो आश्रय है हम किसके ऊपर निर्भर करते हैं सबसे दूर वाला आश्रय तो देह उसके आगे और कोई निर्भर आवश्यक नहीं है जितना है उतना करेगा। अच्छा आगे टीका ये अविवेक्षित ही काल विशेष अविवक्षित ही एक भोजन आदि व्यवहार ये जिस समय में करेगा उस समय में चलनिकेत में आ जाएगा किस समय में करेगा तो उसके लिए कहते हैं वो तो नहीं है ना घंटी लगेगा साढ़े दस बजे अथवा तो छह बजे हम चले जाएंगे वो सब नहीं है कहते हैं अविवक्षित ही काल विशेष किस काल में होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है विवक्षितम व्यवहारम निमित्ती कृत्य विवक्षित व्यवहार को निमित्त करके परिव्रजन करने का समय में कभी किस दिन होगा कि कोई बहुत ज्यादा भोजन दे दिया आपको कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है जितना मिलेगा उतना खा ही लेंगे फेंकने वाला होता नहीं तो खा लिए तो अगला दिन फिर गया जाकर और मतलब सुबह और नहीं लगेगा फिर जाके दोपहर को भूख लगेगा इसलिए कहते हैं किस समय में लगेगा कोई ठिकाना नहीं है कभी कभी होगा लोग गिन करके देंगे चार देंगे कभी कभी कोई कोई होते हैं वो ज्यादा दे देंगे ठीक है आप कहेंगे नहीं इतना जरूरत नहीं अरे बाबा जी खा लो कब कहाँ मिलेगा पटाखे पता ऐसा देते हैं कोई भी तो अविवक्षित काल विशेष विभक्षित व्यवहार निमित्तीकृत्य व्यवहार तो विवक्षित है अर्थात भोजन आदि ये व्यवहार तो निश्चय है किस समय में करेगा इसमें कोई निश्चय नहीं है आत्मस्थिति उक्त विशेषणी विस्मृत्य आत्मस्थिति जो उक्त विशेषण वाला निस्तुति निर्नमस्कारा निशोधाकार यादृक चला, चला ये सब जो विशेषण कहा गया उसको विस्मृत्य तो उसको तीन नंबर टिप्पणी दिया तत्व तो तो विमुखी भूय पेट में अगर बहुत ज्यादा भूख लगेगा जो कि उसका सहन का इसलिए हम लोग जो साधक अवस्था में ये जो उपवास इत्यादि कहते हैं आज ग्रहण है तो आज तो इतने समय सूतक लगेगा आज एकादशी है आज ये है सोमवार है शाम को भोजन नहीं है ये सब जो कहते हैं अर्थात ये भोजन से जब त्रस्त हो जाना कातर हो जाना ये सबसे धीरे धीरे उठाने के लिए उपवास इत्यादि जो सब लगाया गया तो अगर भोजन से बहुत ज्यादा कातर हो जाएगा तो उसे मतलब आत्मस्वरूप से विमुख हो जाएगा कहते हैं विमुखी भूय विस्मृत्य अहम भाषा आगे टीका में विस्मृत्य अहंकार ममकार परवशो यदा विद्वान अवतिष्ठते तदा तब अहंकार मेरे को बहुत भूख लग रहा है अब तो ये सहन का बाहर है तो इस प्रकार की जब हो जाता है तो तब फिर चलो निकट में शरीर में आ जाता है स्वभावत स्तु अचलम आत्मस्वरूपम एवं निकेतनम अगर चल निकेतन में रह करके व्यवहार करने का समय में भी अगर उसका बुद्धि रहता है हम तो वास्तव आत्मस्वरूप शरीर को भूख लग रहा है इसलिए वो जा तो तो रहा है तब तो वास्तविक बहुत उच्च स्थिति में है इसलिए कहते हैं स्वभावतस्तु अचलम आत्मस्वरूपम एवं निकेतनम स्वभाव से तो अचल आत्मस्वरूप ही उसका आश्रय है चलम पुनः चलम पुनः शरीरम उपदर्शित विस्मरण द्वारे नो चल है शरीर इसको तो विस्मरण द्वार विस्मरण जब हो जाता है इसको मैं मान लेता है नहीं तो मैं स्वरूप हूँ आत्मा हूँ असंग कुटस्थ यही रहता है पर तो हम लोग का जहाँ सब मतलब नियत समय पर सब उपलब्ध हो जाता है ये मतलब बहुत आसान है कि हमको उस दिशा में बुद्धि भी नहीं लगाना है अर्थात आप घंटी लगेगा जानते हैं साढ़े दस बजे आप कमरे से निकलेंगे जाएंगे वहां तक आप आराम से स्वरूप चिंतन भी कर सकते हैं निर्भर करता है कितना सामर्थ्य हम लोग का बढ़ता है किंतु तो जितना अधिक ये कर पाएंगे अगर ये स्वरूप चिंतन नहीं हो रहा है तब तो आगे है कि कोई शास्त्र का चिंतन चले कोई जफर स्त्रोत्र इत्यादि का उसका स्मरण चले और नहीं है तो फिर कोई निष्काम सेवा करें स्वयं इति में सो अयमे चतुर्थ पंक्ति में बीच में दिया देहो निकेतो ये सो अयम चलाचल निकेत विद्वां तो या तो अचल निकेत अथवा चल निकेत आगे टीका में अदूषो विशेषाथम व्यावर्तम कीर्तयति अभिद्वान् से भिन्न करके स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए और विशेषण देते हैं भाष्य में कहते हैं न पुनर् बाह्य विषय आश्रय बाह्य आश्रय जो हो गया तो वो फिर विद्वान नहीं है अर्थात वो फिर ये वेदांतों में नहीं है तो बाह्य आश्रय नहीं होना है न पुनर्विद्वान से भिन्न करके दिखाते हैं और हमको द्रुत प्रगति चाहिए इसमें तो हमको बाह्य विषय का आश्रय यथा साध्य न्यूनों चाहिए अगैटिका में चतुर्थ पादर्थम आह चतुर्थ पाद हो गया यति यादृक्षिको भवेत उसके लिए कहते हैं भाष्य में स यादृक्षिको भवेत यादृक्षिको का अर्थ भाष्य में कहते हैं यदृक्षा प्राप्त कौपिन आच्छादन ग्रास ग्रास मात्र देह स्थिति अर्थ है यदृक्षा प्राप्त यदृक्षा का अर्थ टिप्पणीकार कह देते शास्त्र अनु, अनुमत नहीं करना तो उसे यदृक्षा प्राप्त और उसमें भी देखना है शास्त्र का अनुमत नहीं है किंतु हमको आवश्यक नहीं है अर्थात पूर्ण अपरिग्रही होना चाहिए परिग्रह भी नहीं करना है परिग्रह हम उद्यम नहीं किए मिल गया तो अगर आवश्यक नहीं है तो नहीं लेना है इस प्रकार के रहना है यदृक्षा प्राप्त कौपिन आच्छादन ग्रास मात्र जैसे प्राप्त हो गया कौपिन आच्छादन ग्रास ग्रास भोजन इत्यादि केवल देहस्थिति के लिए देह स्थिति रित्यर्थ है यह दृक्षा वो टिप्पणी कर कह दिए वाम में एक नोट टिप्पणी दिए ना शास्त्र में जो अनुमत है उसको नहीं करना है शास्त्र में जिसको मतलब नहीं कहा गया उसको तो कभी नहीं करना है शास्त्र अनुमत है उसे व्यतिरिक्त तो, तो नहीं करना मतलब ये अपने जो इच्छा है वो न करना ऐसा नहीं एक नंबर टिप्पणी वांग दिया ना एक सौ बाईस विषय में जैसे शास्त्रकार लोग कहते हैं ऐसे अपना विपत्ति नहीं घटाना तो ये शास्त्र देमत प्रयत्न नहीं करना है जो इच्छा वो कर लेकिन शास्त्र अनुमत तो करती शास्त्र अनुमत को नहीं करना है शास्त्र अनुमत व्यतिरिक्त शास्त्र में जो अनुमत नहीं है नहीं, उसको नहीं करना है उसको छोड़ हाँ उसको छोड़ उसको छोड़ करके अन्य अन्य हम सब कर सकते हैं शास्त्र में जितना कहा गया सब कर सकते हैं हमको देखना है कितना कम से चलता है शास्त्र में जितना कहा गया सब करेंगे तब तो अब कितना समय फिर आत्मचिंतन में रहेंगे इसलिए शास्त्र में जो अनुमत है उसमें से भी आप कितना कम घटा पाते हैं वो देखना है घटा पाते हैं अर्थात तो उसको नहीं करके फिर आगे समस्त में चला जाना वो नहीं है अर्थात कितने हम फिर आत्मचिंतन में रह पाते हैं जैसे कहा गया सन्यासी तो अगर एक बार गुरु संख्या जाएगा लेटरिन जाएगा चौसठ बार हाथ धोना है तो एक बार लघु संख्या जाएगा तो बत्तीस बार हाथ धोना है और बालू में एक हाथ दो हाथ फिर मतलब पहले वाई हाथ फिर डाइने हाथ फिर दोनों हाथ ऐसे मिला करके चौसठ बार करना है तो इतना करते करते और लघु संख्या जाएगा तो बत्तीस बार करना है और दिन में अगर चार बार जाएगा कम से कम तब तो, तो गया तो उसमें इसलिए कहते हैं कि वो करना आवश्यक नहीं अगर वो वेदांत विचार में है तो वेदांत तो विचार में करने से कहते हैं ये सौचय उसका ये छूट हो गया तो अगर हम वेदांत विचार नहीं करते हैं तो ये करना है ये शास्त्र कहता है तो अर्थात वो शास्त्र के द्वारा अनुमत अर्थात शास्त्र के द्वारा वो विहित तो है हम उसको नहीं करना ही नहीं हो पाएगा अच्छा तो वेदांत विचार में आते हैं तो फिर वो सब का वेदांत विचार के लिए बहुत सारे वो जो नियम का अर्थात यहाँ नहीं कहा गया ये आवश्यक नहीं है तो क्यों कहा गया क्योंकि जितना चित्त को हम एकाग्र करके रखें ये जो कर्तव्य जन्य भार ये ऊपर में न हो कर्तव्य तो भार अधिक होने से वेदांत विचार ज्यादा नहीं कर पाएगा थोड़ा सा विचार करता होगा वही जाएगा अब तो ये करना है अब वो करना है आगे चतुर्थ पाद माह यदृक्षा प्राप्त कौपिन आच्छादन ग्रास मात्र देहस्थिति मात्रेण देह स्थिति देह स्थिति ही ये हो गया यादृक्षिक बहुबरी है यहाँ यदरिक्षा प्राप्त कौपिन आच्छादन ग्रास मात्रेण देह स्थिति इस प्रकार भी ये स्थिति ही ये हो गया तो ये यादृक्षिक बहुबरी समाज में क्या थी वृक्ष मतलब उसका अर्थ वही आएगा शास्त्रों में जैसा कहा गया ऐसा सर मैं शास्त्र में सारा चीज अंतिम यही है कि साधन चतुष्ट कितना वो जितना दृढ़ उतना सारे शास्त्र का अंतिम अर्थात तो उतने ही है अनुष्ठान कितना करना है वो क्या करना है कि साधन चतुष्ट करना है बाकी बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है वो नहीं हो पा रहे तो फिर हम अन्य में चम सकते हैं अच्छा ये सैतीस मास उच्चारण करेंगे दिस्टुण। दिस्टुण। दिस्टुण। दिस्टुण। दिस्टु� अहम पर्रह्म न स्मृति करणम अनेददस्तृतिसतरणम न काल विशेष नियत किंतु नैरत कर्तव्य अहमे पर्रह्म इस प्रकार के चिंतन करना है मतो अन्य किंचित न अस्ति मेरे से भिन्न और कुछ भी नहीं है जो कुछ दिख रहे हैं सब मेरे से अध्यस्त है कल्पित है पहले मेरे में बुद्धि कल्पित हो गया बुद्धि फिर अन्य सब चीज का कल्पना करती है इस प्रकार की ये विचार करना है इति स्मृति संतति संतिकरणम स्मृति चार नम्बर टिप्पणी प्रत्यय प्रवाह अनुकूल प्रयत्न स्मृति का अर्थ पहले कहा था अनध्यास अर्थात इस प्रकार की निधिध्यासन करना न काल विशेष नियतम सुबह थोड़ा समय करेंगे और शाम को थोड़ा समय करेंगे ऐसा नहीं है कहते हैं किंतु नैरंतरी कर्तव्य मिहा निरंतर यह भावना चलना चाहिए हमको देखना है कितना समय हमारा यह हो पाएगा अच्छा आगे श्लोक में कहते हैं तु तु वाह्यतः वाह्यतः तत्व्याम दृष्ट तबात तत्वूतमस्वाद्रचि भव आध्यात्मिक तत्व दृष्ट बाह्यू तत्व दृष्ट तत्त्वाद् भूत भवेत् तत्वाद्रच्युत भवे आध्यात्मिकृष्ट आध्यात्मिक शरीर मन अंतकरण ये सब इत्यादि इस इसका वास्तविक तत्व क्या है यानी वास्तव चैतन्य रूप ही है ये चैतन्य ही है अर्थात तुम पदार्थ का जो तुम का जो लक्ष्य है त्व पदार्थ का लक्ष्य को जान करके और तत्व दृष्टवा जो ये जगत दिख रहा है जगत वास्तविक क्या है कहेंगे जगत का जो हम लय चिंतन करते हैं और अंतिम ये भी चेतन चैतन्य ही है तो बाह्य पदार्थ का अंतिम तत्व क्या है चैतन्य ही है इसको कहते हैं तत्व पदार्थ का शोधन हुआ जब तुम पदार्थ शोधन हो गया तत्पदार्थ शोधन हो गया तो फिर ऐक्य भावना हो करके स्वयं भी तथ्यभूत मैं वो हूँ अर्थात जो चेतन एकमात्र है वही मैं हूँ चैतन्य स्वरूप ही मैं हूँ तदाराम तस्मिन आराम यश तो उसी में ही आराम अर्थात सर्वदा चित्त स्थिति उसी में ही होकर के तत्व अप्रचित भवे उससे फिर विचलित न हो जितना जितना अधिक या निधि आसन ये रहेगा चलेगा एक नंबर टिप्पणी दे दिया आध्यात्मिक शरीराधिष्ठानी समाज है शरीर आदि का जो अधिष्ठान है अर्थात शरीर जिसमें कल्पित है श्लोक में दे दिया बाह्यत दो नंबर टिप्पणी बाह्यत आकाश आदि बाह्या नम अधिष्ठान इत्य आकाश आदि का अधिष्ठान हम कहते हैं ब्रह्म और शरीर इत्यादि का अधिष्ठान कहते हैं प्रतीकात्मा ये दोनों एक ही है तत्व फिर एक हो गया उसी में आराम चित्त उसी में रहा और फिर उसे विचलित न हो ठीक है कल्पित है उसका तत्व तत्व अर्थात अधिष्ठान मात्र दृष्ट अर्थात इसको अनुभव करके और बाह्यत तत्व बाह्यत देहाद बाह्य तो अर्थात देहादिवस्थित पृथिव्यादी चल अवस्तुवादिष्ठान मात्र अः हो गया च च तत्व दृष्टवा तो बाह्यता इसका अर्थ कहते हैं बाह्य तो का अर्थ देहादही देह से बाहर जो अवस्थित पृथिव्यादी चे देह से बाहर जो पृथ्वी आकाश घटपट नदी पर्वत जो है वो सब कल्पित अवस्तुत्वात ये सब कल्पित है इसलिए ये वस्तु नहीं है अगर ये वस्तु नहीं है तो फिर क्या है अधिस्थाना अधिस्थाना कहते हैं अधिष्ठान मात्र अधिष्ठान ही नाश है कल्पित वस्तु न कहते हैं कल्पित वस्तु का वास्तव स्वरूप क्या है कल्पित वस्तु नाश हो जाने से क्या रहेगा कहते हैं अधिष्ठान ही अवशेष रह जाएगा अधिष्ठान मात्रम एवं अनुभव करके क्वाकल्यप हो गया स्वयं अन� द्रष्टा तय तो हो गया द्वितीय पद अगर तृतीय पद हो गया तत्व तदारा तत्व हो गया दरवस्व वस्तुस्वभास् त्रवास बाह्य दो व्याृत बुद्धि तस्वे परमा प्रतिष्ठित तदर्शन निष्ठ सिया तो स्वयं भी जो दृष्टा है साधक है वो भी परमार्थ वस्तु स्वभाव मात्र वो भी वास्तव जानता है कि मेरा वास्तव स्वरूप में, तो में भी चैतन्य रूप ही हूँ वास्तव तो वस्तु स्वभाव आपन्नस उस वस्तु स्वभाव को प्राप्त किया अर्थात निश्चय कर लिया कि मैं भी चैतन्य रूप ही हूँ तथे वसक्त चेता अर्थात चैतन्य में ही चित्त आसक्त हुआ बार बार ब्रमा करना और बाह्यो व्यापृत बुद्धि बाह्य पदार्थ में बुद्धि जिसका व्यापृत हो गया बहुग्री है व्यावृत्ता बुद्धि कस्मत व्यावृत्य बाह्य पदार्थ से बुद्धि व्यापृत हो जाना तस्मिन तत्व परमाते प्रतिष्ठितः उसी तत्व में तत्व क्या है परमात जो हमारा वास्तव स्वरूप है असंग है उसमें प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित था तद तो दर्शन ब्रह्माकार वृत्ति चलता रहे जितना ब्रह्माकार वृत्ति होगा ये तो ब्रह्माकार वृत्ति का इतना बल है बाकी वृत्ति को बहुत जल्दी नाश करेगा आप अन्य एक अर्थात कहते हैं शिवजी जी आकार वृत्ति करके आप विषय आकार वृत्ति को हटा सकते हैं क्योंकि एक संस्कार दूसरा संस्कार का नाशक होगा किन्तु ब्रह्माकार वृत्ति अन्य कोई भी वृत्ति को बहुत जल्दी नाश करेगा क्योंकि उसका बल सबसे अधिक है मैं ही हूँ उस प्रकार की करेगा बाकी कोई भी सटेगा नहीं जब शिवजी का सहारा लेकर के आप वासना को हटाएंगे दूसरा का सहारा लेकर के तीसरा को हटाते हैं इतना बल नहीं रहेगा जितना मेरा बल होगा अपना बल होगा ये ब्रह्मा कर बहुत बलवान होता है ठीक है आज यहाँ तक ओम पूर्ण पूर्ण O nashar, O nama, O nivah.